भावार्थ जिस प्रकार नौ वधु अच्छे कपड़ों से अच्छी प्रकार लिपटी हुई होती है उसी प्रकार जो लोग उत्तम कार्यों से युक्त होते हैं वे सदैव ही अच्छी स्थिति में रहते हैं भावार्थ जो नेता आत्मा उत्तम ज्ञानी मनुष्य अश्वदेवों के लिए स्थान सुरक्षित रखता है उसके घर अश्वदेव सदैव जाने की इच्छा करते हैं भावार्थ हे अश्वदेवों तुम जिनके भी घर जाते हो वहां पहुंचकर वहां होने वाले यज्ञ में एकत्रित हुए जन समूह को अपने मीठे भाषणों से अपनी ओर आकर्षित कर लेते हो भावार्थ हे अश्वदेव जितनी भी लोग तुम्हारी स्तुति करते हैं उन सब में हमारी ही स्तुति तुम तक पहुंचे तथा तुम हमारे पास आओ भावार्थ हे अमर अश्वदेवों चाहे तुम द्युलोक में हो चाहे समुद्र में अथवा तुम अपने किसी भक्त के घर में आनंद कर रहे हो तो भी तुम हमारी विनती सुनकर हमारे पास चले आओ भावार्थ नदियों में शुभ्र निर्मल एवं सुनहरे रंग की प्रवाह वाला सिंधु नदी सर्व श्रेष्ठ है क्योंकि वह नदी ही अश्वनव देवों की हर प्रकार से सहायता करती है भावार्थ अश्वदेव सदैव सुमार्ग में चलने वाले हैं इसलिए इनकी गति निष्कलंक है यह अपनी कीर्ति वाली और कलंक रहित बुद्धि के द्वारा लोगों को कल्याण के मार्ग में प्रेरित करते हैं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 तुम चारों ओर अच्छी प्रकार संचार करो भावारथ वायुदेव अपने महत्व से सर्वत्र व्याप्त हैं संसार के प्रत्येक कण कण में वायु व्याप्त हो रहा है भावारथ हे वायु प्रसन्न होता हुआ तू हमें अन्न पानी तथा उत्तम बुद्धि प्रदान कर मानवों को भोजन के लिए उत्तम अन्न पीने के लिए उत्तम पानी तथा अनेक कार्य करने के लिए उत्तम बुद्ध चाहिए सब तिविन्षम सुक्तम भावार्थ इस प्रशंसनीय यग्य को पूर करने के लिए सब सामक्रियां तयार हैं। अतः अब मैं सभी देवों को बुलाकर उनसे संरक्षण की विनती करता हूं भावार्थ अग्नि हमें पशु जमीन उत्तम वनस्पति तथा औषधि आदि प्रदान करें और वसु हमें श्रेष्ठ बुद्धि प्रदान करें ताकि हम अग्नि से प्राप्त ऐश्वर्य का सदुपयोग कर सकें और दिन तथा रात उत्तम रीति से व्यतीत कर सकें बार थे हमारा यज्ञ अग्नि आदित्य वरुण एवं तेजस्वि मरुत तथा अन्य देवों को प्रसन्न करने के लिए उनके पास पहुंचे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 सो देव संगठित होकर रहते हैं उन देवों की माता अदिति घर में रहती हैं सभी मानवों का पारस्परिक आचरण पक्षपात रहित हो सभी संगठित होकर रहें भावार्थ सब देवगण हमारे यज्ञों में आकर बैठें तथा हमारे द्वारा दी गई हविका भक्षण करें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 मेरी स्तुति से आकर्षित होकर आएं भावार्थ घर ऐसी सुदृढ़ता से बांधा गया हो जिसे कोई शत्रु तोड़-फोड़ न सके ऐसे दृढ़ तथा दोष रहित घर में हम रहें भावार्थ इन देवों में आपस में एक जातीयता है अर्थात इनमें छोटापन एवं बड़पन का भेदभाव नहीं है इसी कारण इनमें भाईचारा भी है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 भावार्थ जो मानव श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए इन देवों को प्रसन्न करता है वह पोषक अन्न से अपने घर को समृद्ध करता है वह धर्म से युक्त होता है तथा पुत्रादिकों के कारण वृद्धि को प्राप्त होता है और अहिंसित होकर हर प्रकार से बढ़ता है भावार्थ उत्तम दान देने वाले देव संगठित होकर जिस मानव की रक्षा करते हैं वह युद्ध के बिना भी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 छत्र अर्थात धन से प्रेम करने वाले देवों तुम सवेरे उषा काल में सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त होने तक हमारा कल्याण ही करो भावारथ हे प्राण शक्ति देने वाले देवों तुम हमारा कल्याण करो और हमें एक अच्छा प्रकार का घर प्रदान करो तब हम भी तुम्हारे कल्याण के द्वारा देवत्व प्राप्त करके तुम्हारे मध्य में बैठने के अधिकारी हों भावार्थ हे देवो सूर्योदय मध्याह्न तथा सूर्यास्त के समय यज्ञ करने वाले ज्ञानी मनुष्य के लिए श्रेष्ठ धन प्रदान करो भावार्थ धन वही श्रेष्ठ है जो बहुतों का पालन करता है जो परोपकार के लिए व्यय होता है जो स्वार्थ के लिए व्यय किया जाता है वह धन तो पापमय होता है ऐसे पापमय धन से सुख प्राप्त की आशा नहीं की जा सकती सच्चा सुख तो श्रेष्ठ धन से ही मिल सकता है अष्टाविशम सुक्तम भावार्थ यज्ञ में 33 देव आकर बैठें तथा वे यज्ञकर्ता को अभ्युदय एवं निहश्रेयस की सिद्धि करने वाले ऐश्वर्य को प्रदान करें भावार्थ सभी देव एवं द्यु अग्नि अंतरिक्षाग्नि पार्थिवाग्नि और आत्माग्नि प्राणाग्नि तथा जठराग्नि ये तीन प्रकार की अग्नियां हमारा पालन करें और हम भी उनका आदर करें भावार्थ सभी देवगण हमारी पूर्व पश्चिम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 भावार्थ चौथा इंद्रदेव अपने हाथ में वज्र धारण करके शत्रुओं का विनाश करने के लिए हाथ में तीक्ष्ण शस्त्र को भी धारण करता है तथा पांचवा देव रुद्र जल चिकित्सा द्वारा रोगों को दूर करता है और वह वीर देव शत्रुओं का विनाश करने के लिए हाथ में तीक्ष्ण शस्त्र को भी धारण करता है भावार्थ छठा देव पूषा सभी मार्गों की शत्रुओं से सुरक्षा करता है तथा धन का स्वामी होने से सभी गुप्त एवं प्रकट खजानों को जानता है भावार्थ सातवें देव विष्णु ने अपने पैरों से तीनों लोकों को नाप दिया भावार्थ दो देव अस्त्रि कुमार पक्षी रूप विमानों पर चढ़कर सब ओर जाते हैं और एक ही रथ से पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं भावार्थ दो देव मित्रा वरुण इस सं सारे के समराथ हैं और द्यूलोक में रहते हैं भावार्थ रिसियों ने सभी देवों की सोम पान द्वारा पूजा की तथा सूर्य को प्रकट किया